परमार्थ प्रसंग 250 भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है साधुओं की रक्षा दुर्जनों के विनाश और क्षयोन्मुख धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म ग्रहण करता हूँ किंतु यह तो है सब बाहरी आगे कहिए और भी है ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है वे मनुष्य शरीर धारण करने का अनंत कष्ट सहन न करके भी तो यह सब इच्छा मात्र से ही संपादित कर सकते थे उनके अवतार तत्व के संबंध में केवल इसी के श्रेष्ठ प्रमाण मानकर ग्रहण नहीं किया जा सकता अत्याचारी कंस और का उन्होंने वज किया था केवल इतने से ही उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं कहा जा सकता संसार के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं पाई जाती है जहाँ उस तरह के अत्याचारी राजाओं की हत्या करके प्रजा के दुख प्रशमित किए गए हैं अलौकिक घटनाएं भी योग सिद्ध महापुरुषों के जीवन में अनेक देखी गई हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं श्रीकृष्ण का अवतारत्व उनके मथुरा या द्वारिका के राजा रूप से या कुरुक्षेत्र में पांडवों के सहायक रूप से उनकी कार्यावली द्वारा भी प्रमाणित नहीं होता यह सब करते समय उन्हें अनेक बार कूटनीति का आश्रय लेना पड़ा था उनके ये सब अद्भुत कार्य अवश्य ही हम लोगों में प्रगाढ़ श्रद्धा और विस्मय उत्पादन करते हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हैं पर यह सब समयोपयोगी कार्य मात्र है उनका सुदूर व्यापी कोई स्थायी प्रभाव मानव जीवन पर नहीं देखा जाता दो श्री कृष्ण के अवतारत्व का प्रकृष्ट प्रमाण एकमात्र वृंदावन लीला में ही प्रकट हुआ है क्योंकि उसी में वे अपनी अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपता की मूर्त लीला दिखा गए हैं शुद्ध भक्ति और प्रेम से भगवान कितने भक्ताधीन हो जाते हैं और वे भक्त को कितना अधिक अपना कर ले सकते हैं यह सबसे अधिक उनकी वृंदावन लीला से ही समझ में आता है जिस प्रेम की धारणा करना हम लोगों की बुद्धि के लिए अगोचर है जिसके आकर्षण से पुलिन में उनकी वंशी सुनकर लज्जा, भय, मान सब कुछ गिनकर उनके दर्शन और संगलाभ के लिए छूट पड़ती थी और उन्हें मिलकर अहम ज्ञान और देहभान भी भूलकर उनमें तन्मय हो जाती थी उसी प्रेम की पराकाष्ठा को दे उस लीला के द्वारा संसार को दिखा गए हैं जो भगवान को छोड़कर मनुष्य के लिए कदापि भी, भी संभव नहीं उस अपूर्व नित्य लीला का मधुर आध्यात्मिक प्रभाव युगांतरों में से होता हुआ असंख्य नर नारियों के हृदयों को आकर्षित करता आ रहा है उनकी इष्ट ज्ञान से उपासना के जरिए उनके जी को शांति और आनंद देता आ रहा है और उसने उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया है उसी प्रेम के भाव को पुनः उज्जीवित करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव अनेक युगों के बाद अवतार ग्रहण करके आए थे और श्री राधा के साथ श्री कृष्ण की उसी कामगंध रहित मधुर लीला में महाभाव से अपने अस्तित्व बोध तक को भूलकर संसार को शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम बाँट गए हैं और उस दिन हमने भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में देख पाया वे राधा कृष्ण के मधुर भाव संबंधी गायन गाते अथवा बात करते हुए महाभाव में ऐसे आत्मविस्मृत हो जाते कि उनके अंग पर श्री राधा और श्री चैतन्य के अष्ट सात्विक भावों के सब लक्षण प्रकाशित हो उठते